देवी भागवत चौथा स्कंद देवताओं के साथ दैत्यों का युद्ध व्यास जी कहते हैं शुक्राचार्य की बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान शंकर ने मन ही मन विचार किया कि इसके संबंध में मेरा क्या कर्तव्य है यह शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु है उन्हें विजय प्राप्त कराने के लिए देवताओं से द्वेष रखकर मंत्र प्राप्त करने के विचार से इस समय यह मेरे पास आया है किंतु देवताओं की रक्षा तो मुझे करनी ही है इस प्रकार विचार करके भगवान शंकर ने एक अत्यंत कठिन व्रत करने के लिए मुनि को आदेश दिया और कहा पूरे एक हजार वर्षों तक नीचे सिर करके कण मात्र धूम्रपान करते हुए व्रत करना है यदि इसमें तुम सफल हो गए तो तुम्हारे लिए मंत्र सुलभ हो जाएंगे इस प्रकार कहने पर शुक्राचार्य ने भगवान शंकर के सामने मस्तक झुका दिया और कहा बहुत ठीक देवेश्वर मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार है मैं अभी से व्रत में लग जाता हूँ व्यास जी कहते हैं शुक्राचार्य भगवान शंकर से योग कहकर मंत्र प्राप्त करने के विचार से उस श्रेष्ठ व्रत में संलग्न हो गए केवल धुएं के आहार पर रहने लगे मन में शांति रखी उन्होंने अपना कार्य बिल्कुल निश्चित कर लिया था शुक्राचार्य कृष्ण व्रत कर रहे हैं और दैत्यों ने केवल दिखाने के लिए तपस्वी का रूप बना लिया है इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने पर देवता भी मंत्र की प्राप्ति के उपाय में लग गए राजन तदनंतर मन में विचार कर उन सभी ने युद्ध की तैयारी कर ली वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर जहां प्रधान दानो रहते थे वहां पहुंच गए उस समय आयुधधारी देवताओं को आया देखकर कर दानव भय से घबरा उठे उन्हें चारों ओर से देवताओं ने घेर लिया भयातुर दानो तुरंत उठकर खड़े हो गए और बल, बला बीमारी देवताओं से सत्य वचन कहना आरंभ कर दिया कहाँ हमने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए हैं अत्यंत भयभीत हैं हमारे गुरुदेव इस समय व्रत कर रहे हैं देवताओं ऐसी स्थिति में आप हमें मारने के लिए आ गए भला आप हमें अभेदान भी दे चुके हैं देवताओं आप लोगों का वह सत्य और श्रुति प्रतिपादित धर्म अब कहाँ चला गया जो सबको सूचित करता है कि निःशस्त्रों भयभीतों और शरणागतों को नहीं मानना चाहिए देवताओं ने कहा तुमने शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेज दिया है और स्वयं हृदय में कपट रखकर तप कर रहे हो हमने तुम्हारा अभिप्राय जान लिया इसलिए हम युद्ध करने को उद्यत हुए हैं तुम भी शस्त्र लेकर लड़ने की तैयारी कर लो जब कभी भी अवसर मिले शत्रु को परास्त कर डालना चाहिए यह नियम सदा से चला आ रहा है व्यास जी कहते हैं देवताओं के वचन सुनकर दैत्यों ने कुछ समय तक आपस में विचार किया पश्चात वे सभी वहां से निकले और भाग चले भय से उनके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई थी वे अत्यंत डर कर शुक्राचार्य की माता की शरण में गए उन्हें महान दुखी देखकर माता ने अभय कर देने का वचन दिया शुक्राचार्य की माता बोली दानवों डरो मत डरोमत निर्भय हो जाओ मेरे सन्निकट रहने पर तुम्हारे पास भय आने ही नहीं सकता काव्य माता की बात सुनकर दानवों की मनोव्यथा शांत हो गई वे उसी उत्तम आश्रम पर रहने लगे पास में कोई शस्त्र नहीं रखा वे संदेह रहित समय व्यतीत कर रहे थे भागते समय दैत्यों को देवताओं ने देख लिया था अतः वे उनके पैरों के चिन्ह को लक्ष्य करके जाते जाते वहाँ पहुंच गए उस समय बलाबल का कुछ भी विचार नहीं किया वहाँ आकर उन सब देवताओं ने दैत्यों को मारने के लिए क्रिया आरंभ कर दी शुक्राचार्य की माता के मना करने पर भी देवता आश्रमवासी दानवों को मारते रहे दैत्यों को मार खाते हुए देखकर काव्य माता का कलेजा काप उठा वे बोली मैं अभी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को नींद के जंगुल में फंसा देती हूँ जो कहकर उन्होंने निद्रा को आज्ञा दी वह देवताओं के पास गई और उन पर तुरंत अपना प्रभाव डाल दिया समस्त देवता नींद के वशीभूत होकर मुख की भांति पड़े रहे नींद के प्रभाव से इंद्र की शक्ति भी छीन हो चुकी थी। वे घबरा उठे थे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने कहा देवेश्वर तुम्हारा कल्याण हो तुम मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें अन्यत्र भेजता हूं इस प्रकार कहने पर इंद्र भगवान श्रीहरि के समीप चले गए भगवान की छत्र छाया पाकर उनका सारा भय दूर हो गया निद्रा भी उनके पास न आ सकी विष्णु द्वारा सुरक्षित होने के कारण इंद्र ज्यों के त्यों स्वस्थ ही रह गए यह देखकर शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी उन्होंने यह वचन कहा मघवन मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से विष्णु सहित तुम्हें निगल जाऊंगी मेरे ऐसे तपोबल को संपूर्ण देवता देखते रह जाएंगे किसी का कुछ वस्त्र न चल सकेगा